तो और जिस समय कुंडली का जागरण होता है उस समय सुसुम आने से चैतन्य वस्त्र जो है वो जैसे कोई साथ नीचे से ऊपर जाती हो वैसी गति का अनुभव होता है समाधि लगाने के लिए, लिए इष्ट देव के ध्यान में तन्मय होने के लिए समम का रोग बेचना जरूरी है हिलता रहेगा तो मन भी हिलेगा हिलेगा तो मन भी हिलेगा मन हिलेगा तो शरीर हिलेगा मन शरीर हिलेगा तो प्राण निष्पन्द नहीं होगा सांस निष्पन्द नहीं होगी और जब तक गरीब प्राण मन और वीर ये चारों स्थिर नहीं होंगे तब तक समाधि नहीं लगेगी ऐसा आजकल तो बच्चों का खेल जैसे हो गए आओ हम तुम्हारी समाधि लगवा दें है ना अभी जो लगा के आते हैं उन पत्थों को तो मालूम ही नहीं, नहीं है कि समाधि क्या होती है है ना जरा मजा आ गया उनका मन जरा एकाग्र हो गया बोले हमारी समाधि लग गई समाधि क्या होती है ये तो उनको मालूम ही नहीं है यार हम लोग गोरखपुर गए साथ हरियावाला और मैं और दादा तो बैठ के श्रीमद भागवत था बना रहे थे वो चार चार छः घंटे बंद करके बैठ थे क्योंकि अर्थ सहित भागवत छपा न जी का इसको तैयार करना था वो तो बैठते बच्चों में तो भाई जी के भेड़ों को इकट्ठा अच्छा कर लेते, छोटे छोटे छोटे छोटे छोटे बोले ऐसा पाँव बांधो बांध लिया जैसे हाथ ठीक करो कबीस किया तो सीधे बैठो कब तो बैठो आंख बंद करो तो बंद किया सब बच्चे बैठ जाते हो चार चार पांच पांच छः भरोको बैठाते हैं फिर तो बोले ये क्या हुआ ये तुम लोगों ने इतनी देर क्या किया अब उनको तो नाम नहीं आता बैठे रहे बोले बैठे नहीं रहे ध्यान किया हाँ तुम्हारी मां पूछे कि तुम क्या करके आए हो तो तुम बताना हम ध्यान करके आयो तो अब बच्चों को ये तो मालूम नहीं था न राम का ध्यान न कृष्ण का ध्यान न निराकार का ध्यान न साकार का ध्यान है ना वो तो ऐसा बैठे और उन्होंने रख लिया उसका नाम ध्यान अब घर में गए बोले क्या करके तो आए हो तो ध्यान करके आये तो ऐसे ये जो है न शहरी अनजान लोग अनजान शहरी हो ये बिचारे जानते ही नहीं कि ग्राम क्या समाधि क्या है ना विकर्कानुगत समाधि कैसी होती है विचारानुगत समाधि कैसी होती है आनंदानुगत समाधि कैसी होती है अस्मिता अनुगत समाधि कैसी होती है प्रज्ञात समाधि कैसी होती है निर्विकल्प कैसी निर्बीज कैसी और कैवल्यावस्थान कैसा समाधि के तो बहुत सारे भेद होते हैं बंद करके दो मिनट बैठे बोले समाधि लग गई और वो भी दो पैसे के फूल माला में लग जाए या चंदन में लग जाए तो और व्यापार में दुकान में कोई काम में कोई बाधा ना पड़े तो बोले देखो पैसा का पैसा हमारे पास बना रहा और समाधि भी लगा ली और ईश्वर भी हमारे पास आ गया हम कितने श्रेष्ठ हो गए मिथ्या संतुष्टि जीवन में मिथ्याकोष मिथ्या संतुष्टि भर लेते हैं जीवन में तो, मंत्र गुरु आत्मा और परमात्मा इन चारों का एकत्व हुए बिना न कुंडलनी का जागरण होता है और न सच्ची समाधि लगती है हत्योग शरीर की स्थिरता प्राण की स्थिरता मृत की स्थिरता मन की स्थिरता बात अब वेदांत की प्रारंभ है। तो वे तो करते हैं खास तरह से बैठने का नाम क्षमता नहीं महात्मा ने पहले बताया था खास तरह से बैठने से भी बहुत फायदा था। इसको जरा सीख ना कही बता देते हैं आपका शरीर बारह मिनट तक बिल्कुल निश्चल हो जाए एकाग्रता होने लगे हैं और यदि तीन घंटे तक शरीर बिल्कुल रहे निश्चल रहे निश्चल तो लय समाधि हो जाती है और नारायण ये जो समाधि है ये आती जाती है करना क्या ये जो अपने अंग हैं इनको अंग के उपादान भूत पंचभूत से अंगों के उपादान पंचभूत से एक करके क्रम ब्रह्म में लीन कर दो मैं ये शरीर हूं और ये शरीर मेरा है इस ख्याल को छोड़कर ये शरीर पंचभूत से जुदा नहीं है और पंचभूत ब्रह्म से जुदा नहीं है तो संपूर्ण अंगों का क्रम ब्रह्म में लीन हो जाना कहू समता। बोले भाई समता तो यह है कि अपने शरीर को सीधा रखेंगे शरीर को तुम सीधा क्या हो? सूख होता ना पेड़ सूखा पेड़ पत्ते सूख गए डाली कट गई एक फूस खड़ा है तनाधर स्थिर होता है और तुम्हारा शरीर भी स्थिर हो गया तो कौन सी बाजी तुमने मार ली गर्व पुराण में जो उसका पंद्रहवा अध्याय है ऐसा बढ़िया अध्याय है आपको तो मालूम ही होगा पहले हमने गुरु ग्रस्त की है तो हमने पचासों दस गर्व पुराण लोगों को सुनाया है ना तो एक आदमी ने आके कहा महात्मा से कि हम रोज गंगा स्नान करते हैं तो बहुत बढ़िया कुछ तुम तो तो क्या पूछना है? तुम्हारे जीवन में एक नियम है गंगा स्नान करते हो भगवान के चरण में उसमें स्नान करते हो तो महाराज इससे हमको परमार्थ मिल जाएगा महात्मा बोले कि अच्छा पहले तुम ये बताओ कि जो गंगा जी में मछली और मेघक रहते हैं उनके बारे में तुम्हारा क्या साल है उनको परमार्थ मिल जाएगा आज इनको कैसे मिलेगा उनको कैसे मिलेगा खतन करने के लिए नहीं बता रहा हूँ ये अठारह पुराणों में से पुराण गौरव पुराण है उसमें देखा गया पंद्रहवें अध्याय है आज हमारी तो बड़ी श्रद्धा है बड़ा भाव है बोले बस ये तुम्हारी श्रद्धा ये तुम्हारा भाव तुम्हारा कल्याण करेगा बोला हाँ मछली और मेढक में श्रद्धा भाव नहीं उनका कल्याण नहीं होता बोला जब भाव जो है ना ये तुम्हारा ये तुम्हारा कल्याण कहा कि हम तो बस खेत में से और बाजार में से दाने सुगते हैं ये उसी में है ये भी उसी में है आदन मुंतम तो हम याचल तो हम पूरा सुना आ जन्म मरणा गंगादी सती स्थित मंडूक ममुखा ब्रतिमत्ते कि पारावता शुलाहारा कदाचि चातका न पिबंध महते तपस्व शुभ सुच खाते है कबूतर और तुम भी शुभ सुच खाते हो तो क्या तुम्हारी ये कबूतर का कल्याण हो जाएगा शुभ सुख के खाने से वो दाना शुभ सुख के खाता है तुम भी दाना शुभ सुख के खाते हो तो वो तपस्वी हो गया और तुम तपस्वी हो गये तो नहीं भाई जब तक श्रद्धा नहीं होगी भाव नहीं होगा जब तक परमार्थ का ज्ञान नहीं होगा है ना जब तक अंतर्यानी ईश्वर की प्रेरणा का प्रत्यक्ष वर्कर नहीं होगा महाराज ने एक जगह कहा है कि महाराज इतना ज्ञान तो हमको तो हो गया कि हम तुम्हारे हैं बोले बस भगवान बोले बस आप क्या कहिए इतना ज्ञान तो तुमको हो गया कि हम तुम्हारे हैं बोले कि नहीं नहीं हमको अभी संतोष नहीं है पूरा हमको और चाहिए। और क्या चाहिए मांगो लो अन्यता अन्य भोग्यता बहत्तीम प्रयत्न है हमको दो भक्ति दो दूसरी तुम्हारे सेवा दूसरा प्राणी हमारे हृदय का भोग न कर सके हमारी भक्ति का भोग न कर सके हमारी अनन्न्य भक्ति तुम्हारे प्राय और किसी के प्रति भक्ति ही न हो है न अनन्या भोग जो हम बक्त में हम तुम्हारे हैं इतना ज्ञान तो हो गया पर हमको संतोष नहीं है हम हो तुम्हारे परंतु हमारा भोग से दूसरा जीव करे हमारा भोग संसार करे हैं? हमारे प्रेम को ये फिल्म है ये हमको बर्दाश्त नहीं है हम तुम्हारे फिर भी हमारे बोर्ड नहीं करे देखो जी तुम भक्ति की बात करे है ना केवल विधिता शरीर सीधा रहता है हाहा हाहा बारह तो मिनट तो स्थिर रहे तो एक आगर का आ जाए तीन घंटे स्थिर हो तो मैं समाधि लग जाए परंतु तो फिर ये क्या हुआ था मैं समाधि वाला मैं समाध समाधिमान मैं समाधि देह में आगिनान। जिसके देहने जिसके देहने अहम भाव की देह में अहम भाव की प्रधानता हो गई समता वो है जिस देह में जिसके देह में अहम भाव की प्रधानता निवृत्त होती है त्याग से अपनी अहमता बढ़े तपस्या से अपना अहम भाव बढ़े विद्या से अपना अहम भाव बढ़े वैराग्य से अपना अहम भाव बढ़े है ना तो अहम भाव को बढ़ाने वाली जितनी वृत्ति है वो सब साधन में तो ही बाघन है तो शरीर सीधा बैठा बोलो हमारे शरीर का और कहो हम तो खुद हिलते हैं अरे भाई तुम ऐसे कहो कि हम परमात्मा से एक हैं हमारे अंदर कोई चांचल्य नहीं है कोई स्कंदन नहीं है माया नहीं है छाया नहीं है हम परमात्मा से एक है सीखे वृक्ष की तरह फिर मत बनो वृक्ष की तरह फिर मत बनो जैसे ब्रह्म की स्थिरता है कैसी है स्थिरता कि देश नहीं तो आगे जाए कहा चाल नहीं तो है हिलय कैसे चाल नहीं तो हिलय कैसे चाल में हिलना होता है एक कंपन दो कंपन तीन कंपन चार कंपन चाल नहीं तो परमात्मा हिलय कैसे और देश नहीं तो जाए कहा और दूसरी बस्ती नहीं तो बने क्या वो तो, तो जीव का क्यों अखंड है कैसे तो ही आत्मा आत्मस्वरूप का जो अनुभव है साक्षात्कार है उसी का नाम समता है और पेड़ की तरह जो समता है उसका नाम क्षमता नहीं दृष्टि ज्ञानमयी कृतवा ब्रह्ममय जगत सादृश कर्म उदारा नाशाग्रह अवलोकनी बोलो भाई दृष्टि कृषि करनी चाहिए बोलो उन्होंनेग्रह अवलोकनी नाक की नोक देखो तो नाक की नोक में भी वेद है।, है किसी से पूछ हो तो कोई कोई गुरु बता देगा कि नाथ की नीचे वाली जो नोक है तो देखो और कोई कोई गुरु बिता देगा कि ना की ऊपर वाली जो नोट है अभाव हो तो बीच में आज्ञा चक्रो वादे तो क्योंकि ना का आग्रह तो दोनों ओर है एक योगी से पूछो तो कहेगा यहाँ शून्य शिखर में के ऊपर शून्य शिखर में यहाँ ब्रह्मरंद्र है यहाँ परमात्मा मिलेगा और दूसरे जोगी से बोलो तो बोलेगा परा बाप में है और वैलो मध्यमा में मध्यमा से पश्चिम तुम में पश्चिम के मूल आधार में वहां जाओ तो, तो परमात्मा मिलेगा <coughs> अब परमात्मा अच्छा तो सब जगह मिलने तो तैयार है तुम चाहे तो ऊपर जाए तो मिले चाहे नीचे जाए तो मिले है वो तो सब जगह है ना ये खास उसका ड्राइंग रूम कोई नहीं है जहाँ मिलता है सब जगह परमात्मा का ड्राॅइंग रूम सब है तो आओ दृष्टि कहाँ लगाना न सिखाता एक त्रातक का वर्णन ऐसा आता हो पहले हमारे बचपन में एक पुस्तक चलती थी बाजार में जोगी गुरु उसका नाम देगी जोगी गुरु, गुरु, गुरु ज्ञानी गुरु ऐसे ऐसे कई कई भाग थे तो हमारे गांव में गंगा किनारा है ना तो के फिरते हैं सब तरह के लोग आते हैं जो भी भी आते हैं टिद्ध तो भी, भी आते हैं अगोरी भी, भी आते हैं जानी भी आते हैं गंगा तक होने से है निकलते थे अब सुनते हैं कम हो गया हमने पता लगाया और तो हमारे रामघाट में रामघाट में श्री तो उड़िया बाबा जी महाराज का आश्रम है और वहां भोजन भाजन की व्यवस्था रहती है वस्तु की उड़िया बाबा से वक्त वह महात्मा लोग गिरते हैं तो मैं कभी कभी जाता हूँ तो जाकर पूछता हूं कि अब गंगा किनारे जैसे पहले दरख्त लोग घूमते हुए आते थे वो आते हैं कि नहीं आते हैं तो कहते अब नहीं अब वैसे दरख्तों का दर्शन वैसे योगियों का दर्शन वैसे ज्ञानियों का दर्शन गंगा तट पर भी दुर्लभ हो गया तो योगी गुरु हाँ जोगी गुरु आता कहते सीधे बैठ जाओ बैठ जाओ देखा जरा भी ऐसे है ना हो जाए हो, फिर जरा ऐसे हो जाए तो पकड़ के फिर देखते देख पढ़ हमारा तो हाथ चलाते हैं हाथ ठीक नहीं बना तो पकड़ के ऐसा एका एका। एक भैया बिल्कुल बिना लिहाज के मुखे कैसे आखिर तो वो तो, तो, तो, तो अगर नाक सीधी ना हो और दोनों आंख बराबर ना जमे ना कर दोनों आंख की दृष्टि एक जगह होनी चाहिए आंख दो है पर दृश्य भी देखो तो आंख में पर भी एक जगह से आता है ये दोनों आंख में जरूरत नहीं आती है ना वो आंखों के भीतर एक ऐसा स्थान है जहां से रोशनी दो तरफ से जाती है एक तो वो तृतीय नेत्र है तीसरा नेत्र जहां से दोनों आंख में रोशनी आती है और दोनों आंख में से रोशनी निकल के एक ऐसी जगह है जहां दोनों में बो तो अब देखे आ, क्या मजा है एक जगह से रोशनी की दो धारा चली दोनों आंख में आई और फिर दोनों आंख में से वो की दो धारा चली और एक जगह जाके मिल रही तो ये नाक की नोप कर इसको मिला देना तो पहले जो लोग गोदांति होंगे वो तो कहेंगे क्या तुम्हारा पहला रो है ना? क्योंकि तो इनको ये सब बात अच्छी नहीं लगती तो जब नाक पर दोनों नजर इकट्ठे होते हैं तो पहले पीला रंग दिखता है और फिर सफेद दिखता है फिर लाल दिखता है फिर धूम्र दिखता है फिर नीला दिखता है पांचों भूतों के पांचों रंग का साक्षात्कार होता है और फिर इनमें से किसी पर यदि विशेष संयम किया जाए तो जैसी चाहो वैसी गंध आ सकती हो बिना बिना पून के गंध आने लगे बिना ही प्रसाद जैसा चाहो वैसा स्वाद बिना अचार मुंह में डाले अचार का स्वाद आ जाए है ना? निना खीर खाए खीर का स्वाद आ जाए बिना नमक खाए नमक का स्वाद आ जाए ऐसी सिद्धि होती है जो चाहो सो रंग रूप दिख जाए तो ये त्रातक की सिद्धियां होते हैं पंचभूत विशेष सिद्धियां त्रातक से होते हैं बोले कि ये तो बहुत बढ़िया है वही आओ यही करें बोले निकले थे हरिभजन को ओतरंग लगे फसा चले थे ईश्वर से मिलने के लिए और फंस गए थे दिए ने अच्छा ये होता। ये नहीं समझना ये नहीं होता है ना ये सब होता है प्रगृत के रूप बनना मनस्थिति निबंधन और योगदर्शन के बाद सुनो व्यास जी महाराज ने बताया है आ, कहा ध्यान करने से भूख प्यास नहीं लगती है कहाँ ध्यान करने से स्वाद की गंधित होती है कहाँ ध्यान करने से तरह तरह से बंध आते हैं कहाँ ध्यान करने से बिल्कुल सुनेमा की तरह जो रूप देखो तो सामने आके कड़ा हो जाए आ, ये सब योग दर्शन में लेकिन चले थे परमार्थ तत्व को पहचान में ये कहाँ फंस गए रद्व दृष्टि होनी चाहिए कर्म उदाहरण यहां कोई भीड़ नहीं है ऐसा मृत्युम ज्ञानमयी कृपा दृष्टि के दृश्यमयी मत बनाओ ज्ञानमयी बना है दृष्टि जहाँ जाती है उसकी प्रधानता मत रहने दो, जहां से निकलती है उसकी प्रधानता हाँ। रहने दे दृष्टि के नीलमयी उपादानमयी रहने दे प्रकाशमयी रहने गये ज्ञानमयी रहने दो दृश्यमयी जड़मयी विकारमयी सुमत रहने दो दे। तो तब देखो यत्र यत्र बनो जाती पत्र पत्र समा दो जो दिखता है सुषा ब्रह्म दृष्टि ज्ञानमयी रिपोर्ट बच्चे एकदम मुमय जगत है किसी को छोटा मत समझे किसी को बड़ा मत कम किसी को नीच मत कमे किसी को तीस मत देखो एक पर ब्रह्म परमात्मा के घर में सोने का बना गधा हो और सोने का बना घोड़ा हो तो क्या गधे को फेंक देंगे घोड़े को रखेंगे ये देखेंगे कि बेले सोना है भाई तो गधे की शकल में है तो क्या घोड़े की शक्ल में जाए तो क्या रहने जाए ये जो सृष्टि है न सृष्टि ये सृष्टि गधे की तरह घोड़े की तरह दिखती है पर यह है चरण तो ब्रह्म वाला, बिल्कुल ब्रह्म यह जो पहचानते हैं उसको तो उसका रूप में पहचानते हैं तो ज्ञानमयी दृष्टि करके संपूर्ण जगत को ब्रह्म रूप देखो इसमें तो एक तो तो होता है निविध्यासन देखो प्रत्याहार में ब्रह्ममयी दृष्टि धारणा में ब्रह्ममयी दृष्टि ध्यान में ब्रह्ममयी दृष्टि निधिध्यासन में ब्रह्ममयी दृष्टि साक्षात्कार में ब्रह्ममयी दृष्टि और जीवन मुक्ति में ब्रह्ममयी दृष्टि आप जुड़ प्रत्याहार में धारणा में ध्यान में निध्याण है ना और साक्षात्कार में और जीवन मृत्यु हैं छह प्रकार की ब्रह्ममयी दृष्टि होती है इसके भूमिका है हो और में ब्रह्ममयी दृष्टि अलग अलग होती है मान उसकी जावता में उसकी जावता में उसके विदेश में तारपन्न होता है प्रत्याहार कैसा होता है अब प्रत्याहार प्रत्याहार का मतलब है कि हमारी इंद्रिया विषयों में जाती हैं, तो इनको वहां से लौटा के लाना पड़ता है विद्योग का सिद्धांत है ज्ञान का सिद्धांत है कि लौटाओ मत तो क्या करें तो तुम जिस ब्रह्म को ढूंढना चाहते हो वो तो क्या तुम्हारे ही हृदय में है जहां वो तुम्हारी नजर गई वहां नहीं जहां तुम्हारा मन गया इंद्रिय गई वहां क्या ब्रह्म नहीं है तो वहां से यहां लाने की तकलीफ मत तो करो तब क्या करो तो फूल का ना जैसे अपनी आंख फूल पर गई अरे हमारी आंख फूल में गई लौटाओ अपने हृदय में ब्रह्म का ध्यान करो फूल में क्या रखा एक बस एक बात यही ना अरे वो जो फूल तुम देख रहे हो उस फूल में नाम ये और ये दोनों उपाधि हैं और अस्सी भांति प्रिय ब्रह्म है।, है तो जो तुम्हें फूल दिख रहा है वो तो असल में ब्रह्म ही है देखो येगा जद सत्य की तत्व तत्ब्रह्म भाव है ये प्रत्याहार ये आगे आवागा इस प्रसंग आगे आने वाला है अच्छा धारणा में प्रत्याहार के बाद यम नियम आसन प्राणायाम ये चार व्यक्त्यंग बहिरंग हैं है ना? और प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये चार अंतरंग है प्रत्याहार की अंतरंगता शुरू होती है इसलिए उसको नहीं बनते हैं धारणा ध्यान समाधि को अंतरंग मानते हैं त्रय अंतरंगम पूर्व एशिया तो योगदर्शन का पूछ दर्शन तो धारणा कैसे करना तो धारणा ऐसे करना कि पूरब पश्चिम उत्तर बच्चन सब जगह ब्रह्म है प्रत्याहार ये हुआ कि सब बस्ती में ब्रह्म है और धारणा ये हुई कि सब जगह ब्रह्म है और ध्यान ये हुआ कि सब काल में ब्रह्म है और मुझे ये, ये, ये हुआ कि दे काल व्यक्ति बिना हुए भाग रहे हैं जिसमें वो ब्राह्मण ये निधिध्यासन हुआ और ब्रह्म ज्ञान हुआ ब्रह्माकार वृत्ति सर्वाधि प्रत्यक्ष कन्याभिन्न ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार ये हुआ साक्षात्कार में ब्रह्ममयी वृत्ति और फिर जीवन मुक्ति में तेत बैठक पर रो उमी पढ़ी रमो रो रहे हैं तो ब्रह्म जा रहे हैं तो ब्रह्म हाय हाय कर रहे हैं तो ब्रह्म ऐसे सर्व तो देखो ब्रह्म प्रत्याहार धारणा ब्रह्म ध्यान ब्रह्म निधि और ब्रह्म साक्षात्कार और ब्रह्ममयी जीवन ये इससे होते हैं अच्छा एक है दो तो के में आज कल्पना होगा सोलह भाद भाति भातिभा जगत सा नाशाग्रवलोक ना व्रस्तृदर्शनदृतियाना जरामो य भे धृपुशत्री कर्तव्याग्राहले तुप्ता सर्वेश नई वो ब्रह्म भावनारोध प्राणायाम से वृत्ति काय कल्पना सक था कि हकयोग में तो दृष्टि से त्राकट करते हैं और ये दो आंखें हैं इनमें जो रोशनी आती है वो एक स्थान से ही दो रोशनी की धारा चलती है और आँख में आती है और फिर आंख में से दो धारा निकलती हैं और दूसरे में आके मिल जाते हैं तो वो जो मिलने वाली धारा है बाहर वो नाक पर आके नाक की मोत पर मिलें तो नाक की मोत भी दो तरह की मानते हैं एक भावों के बीच आज्ञा चक्र लें और एक नाक का निकल वो फिर गंध की संदेश रथ की पंडित रूप की संबित स्पर्श की ये नाटिका पर होती है पांचों जूतों से रंग का दर्शन होता है दृष्टि पर और फिर दृष्टि बड़ी विशाल निर्मल हो जाती है सतयोग में स्नातक की जो साधना है वो नासाद्रा व लेकिन है एक तो दृष्टि के संबंध में मंडल ब्राह्मणों परिषद में तीन बातें से बनी हैं। एक तो भजन के समय दृष्टि संपूर्ण रूप से खुली रहे इसे पूर्णा दृष्टि बोलते हैं पूर्णा दृष्टि जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा चला हुआ है और दूसरी दृष्टि होती है अमादृष्टि आंख पूरी तरह से बंद है और तीसरी दृष्टि होती है प्रतिपद दृष्टि न पूरी खुली हो और न पूरी बंद हो जो लोग साधन भजन करने के लिए बैठते हैं उनके सामने ये सवाल आएगा ना कि आंख खुली रखें कि बंद रखें तो महात्माओं ने बताया कि आंख खुली रखो कि बंद रखो इसकी कोई ज्यादा कीमत नहीं है अगर आंख खुली रखने में सामने की चीज बहुत सारी दिखती है और बारंबार मन इधर जाता है सौकाशी तो पर अगर ध्यान करने बैठ गए हो तो आंख बंद ही करना प्रस्त रहेगा और अपने बंद कमरे में बैठते हैं सामने कुछ देखने का नहीं है तो आँख खुली भी रखे तो क्या अगे लेकिन आंख खुली रखने से बखेद हो तो आंख बंद रखना चाहिए तो और आंख बंद रखने से नींद आती हो लय होता हो तो आंख खुली रखनी चाहिए और खोलने से बुखेद होता हो और बंद होने से नींद आती हो तो अधी रखना चाहिए तो ये बाहर की आंख की बात कही ना और मन बहुत चंचल होता हो तो आंख की पुतली स्थिर है ऐसा काल करो कि हमारी आंख की पुतली स्थिर है ऐसा काल करो आंख को दबाव नहीं तो आंख की पुतली स्थिर होते ही मन स्थिर हो जाएगा इसकी तो युक्ति होती है वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं होता है साधना का दृष्टिकोण तो दूसरा होता है आध्यात्मिक होता है वो यंत्रक ग्राह्य तो नहीं है मशीन से इसको नहीं पकड़ सकते अब भक्ति का ध्यान हो अगर शाम तो में भगवान की मूर्ति है पांव से शुरू करो फिर तक जाओ फिर से शुरू करो पांव तक बैठ जाओ भगवान हंसते हैं भगवान आप लुलाते हैं भगवान प्यार करते हैं मूर्ति पर दृष्टि रखो वैसे भी चलेगा परंतु ये वेदांत की दृष्टि जो है ये उपासना की दृष्टि से भी न्यारी है और योग की जो दृष्टि है उससे भी न्यारी है जैसे धर्म की दृष्टि भी विलक्षण होते हैं आपके धर्म की दृष्टि के बारे में भी देखना बताऊँ अगर गंदी भावना से किसी पर नजर पड़ जाए मन में दुर्भाव हो और ऐसी नजर किसी के ऊपर पड़े तो तुरंत वहां से अपनी हाथ आंख हटाकर सूर्य की ओर देख लेना चाहिए आप नेत्र को कोके देवता हो महाराज क्षमा करना आपके द्वारा दी हुई वस्तु का हमने दुरुपयोग किया ये प्रायश्चित दृष्टि है हो कभी किसी के निंदा कान में पड़े तो हाथ से तो दोनों कान फूल लेना चाहिए हाँ हाँ दिव्य देवता प्रसन्न हो आप हमारे कान में सुनने की शक्ति लेकर बैठे हो हमें बुरी बात सुनने को न मिले आ, ऐसा तो ये धर्म की बात है इसमें दुर्भावना से बचना दुष्कर्म से बचना उसके लिए देवता की याद करना देवता के अंतर्यानी भगवान नारायण की याद करना तो धर्म की दृष्टि आपने सुनाई उपासना की दृष्टि सुनाई योग की दृष्टि सुनाई इनमें से कोई गलत नहीं है ना जो जिसका अधिकारी होता है उसके लिए वो चीज होती है किसी के लिए इन वक्त ही काम दे जाता है और किसी के लिए बात चिंतामणि की आवश्यकता पड़ती है तो अधिकारी भेद से साधन भेद होता है रस भेद होता है रसायन भेद होता है ये जो लोग ऊपर की साधना का वर्णन करके नीचे की साधना का छंडन कर देते हैं वो शुरू शुरू से चलने वालों के रास्ते को बिगाड़ देते हैं उनको इटोन तटोभ्रष्टच कर देते हैं शुरू की साधना तो उन्होंने की नहीं और ऊपर की ककड़ में आई नहीं तो ये मनमुखी गति के लिए नहीं है कौन तो सा आदमी कहाँ बैठा हुआ है उसकी दृष्टि से है तो अब वेदांत की बात सुनाते हैं हम दृष्टि ज्ञानमयी कृतवा कच्चित ब्रह्ममय इस जगत को ब्रह्ममय देखना जगत उद्देश हुआ उद्देश्य और ब्रह्ममय हुआ विधेय तो किस साधन से देखो दृष्टि ज्ञानमयी प्रथवा हो अपनी दृष्टि को ज्ञानमयी बना दो ये अच्छा है और ये बुरा है ये मत देखो ये लंबा है और ये गोल है इस पर भी दृष्टि मत जाने दो ये लाल है और ये काला पीला है इस पर भी दृष्टि मत जाने दो ज्ञानमयी दृष्टि का अर्थ होता है वस्तु सत्ता मई देखते नाम रूप को छोड़ करके केवल अस्थि भाती प्रिय को देखो है भाषता है और प्यारा है कहीं चित्त में कहीं बचाव ना हो राज नहीं हो और देश नहीं हो तो यही जो अज्ञानियों को दिखने वाला जगत है जगत माने जो जाए जाए जाय है ना जिसकी गति में कभी विराम नहीं है उसको जगत कहते हैं गच्छती जगत दम धातृत् और क्षेत्र प्रत्यंत ये रूप है जो गच्छद होता है गच्छत गच्छती गच्छत जगत ये जगत क्या है कि गच्छ रूप है गच्छद रूप माने जा रहा है जा रहा है जा रहा है, जा रहा है। जो तो बदलती हुई चीजों पर नजर न डाल करके बदलने वाली वस्तुओं का जो अधिष्ठान है उसको देखना माने गति का अधिष्ठान और गति का प्रकाश जो अद्वितीय ब्रह्म है उसको देखना दृष्टि ज्ञानमयी ज्ञानमयी माने जो बघिल नृत्य कीर्तन ही चेतन है किन्मयी वस्तु है वस्तु भी तुम मई दृष्टि ही, ही तुम मैं ब्रष्टा ही तुम मई केतन ही चेतन अहम चेत तक केत क्रदम चेत मैं चेतन हूँ तू सन है यह चेतन है वह चेतन है चेत चेत चेतन ही चेतन है आ, आ, नारायण फिर देखो न मोह है न काम है न क्रोध है न लोभ है न ममता है न माया है न राग द्वेष है न अस्मिता है वो तो इतना ही चेतन है ये हम लोगों को तो माया मोह करने की जो जिंदगी में आदत पड़ गई है न वो तो चूटती नहीं है वो बड़ा दुख देती है इसलिए इसका जो महत्व है इस वृष्टि का वो समझ में नहीं आता है नहीं। तो ये जो अज्ञान दृष्टि से जगत दिख रहा है इसको ज्ञान दृष्टि से ब्रह्म देखो यही परम दृष्टि है परम दृष्टि का अभिप्राय क्या हुआ परम दृष्टि का अभिप्राय क्या हुआ कि तृपण आदमी अपने को जो समझता है वो दूसरे को नहीं समझता ये त्रिप्ण आदमी का स्वभाव है कृपणा और उदार में क्या फर्क है तो पैसा हमारी मुट्ठी में रहे दूसरे की मिट्टी में न जाए तो मैं मर गई तो है न भा मैं मर जाऊं तो मर जाऊं तो लेकिन तुमको मैं भुनाऊंगा नहीं तोहता देख देख जियरा दई हेना तुमको देख देख कर तो अपनी मुठ्ठी जो कट की बरसा है उसी को कृपाण देता हूँ अब उदार दृष्टि का क्या हुआ अब मैं को कस बैठा तो कृपण देह ने देह ने मैं को कैद कर दिया हो ये कृपण है अज्ञानी का नाम ही कृपण है क्योंकि तो वो जगत को छोड़ने के लिए जगत पर से नजर हटाने के लिए राजी नहीं है उदार कौन है? है, है तो जो मैं हूँ कोई तू है कोई वो कोई ये है, है। संपूर्ण जैसे मैं का सुख स्वार्थ अपना है वैसे संपूर्ण विश्व का सुख स्वार्थ अपनी है जैसे इस देह में अहम बुद्धि है वैसे संपूर्ण विश्व में हम बुद्धि है संपूर्ण ग्रात में संपूर्ण हिरण्य गर्भ में संपूर्ण ईश्वर में संपूर्ण ब्रह्म में एक है अब अभिष्टि है ये दृष्टि कर्मोदार है जब तक ऐसा समझे कि में लिट्टी है ये उदार दृष्टि है और जब समझे कि मिट्टी लिटी है मिट्टी लिटी है धर्मोदार दृष्टि है एक व्याप्त है एक व्यापक है ऐसा समझे तो उदार दृश्य है और ज्ञात ज्ञापक नहीं है अद्वैत ही है ये परमोदार दृष्टि है कार्य में कारण स्थित है ये उदार दृष्टि है और कार्य कारण का भेद नहीं है ये परमोदार दृष्टि है परम एक मित्र अपने मित्र के घर पैसा लेने गए रूपया लेने गए पत्नी थी जानती थी कि हमारे पति से क्या मित्र मित्र हूं एक मित्र ने पत्नी से पास चाबी दे देते दे दी हमें पत्नी को चाबी दे दो गए तिजोरी में से उनकी फिर पांच रुपया लेना था कोई 5000 रुपया दस रुपया निकाला तिजोरी बंद की और पत्नी को चाबी दी और बोले तो हम पांच सौ रुपया लेके जा रहे हैं जब पति आए जो तो उदार कर पत्नी उदार है अपने मित्र के मित्र का आदत करती है इनकी घनिष्ठता को तो समझते हैं जब पति आया तो पत्नी ने बताया कि तुम्हारे मित्र आए थे पांच सौ रुपया ले उन्होंने तो पूछा कि तुमको कैसे मालूम हुआ कि पांच सौ रूपया लेके गए बता के गए पांच सौ रूपया लेके गए बताने वाला तो, तो इसलिए बता तो के गया था कि वो आने गए तो उनके हिसाब में किताब में कोई ज्यादा नहीं करेगा उन्होंने कहा कि उन्होंने पति तो दुखी हो गया क्यों ले क्या हुआ पत्नी ने पूछा अखिल हुआ क्या तुम्हारे इतने घनिष्ठ मित्र उनको सर्वस्व देने को तुम राजी राजे पांच सौ सिर रूपया ले गए और तुम दुखी हो गए और तो बोले कि मैं इसलिए नहीं दुखी हो रहा हूँ कि वो